श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद चौबीस राग भक्ति अहेतुकी भक्ति यदि राग भक्ति अनुराग के साथ भक्ति हो तो वे स्थिर नहीं रह सकते भक्ति उनको उतनी ही प्रिय है जितनी बैल को सानी राग भक्ति शुद्धा भक्ति अहेतुकी भक्ति जैसे प्रहलाद की तुम किसी बड़े आदमी से कुछ चाहते नहीं हो परंतु रोज आते हो उन्हें देखना ही चाहते हो पूछने पर कहते हो जी कोई काम नहीं है बस दर्शन के लिए आ गया इसे अहेतुकी भक्ति कहते हैं तुम ईश्वर से कुछ चाहते नहीं सिर्फ प्यार करते हो यह कहकर श्री राम कृष्ण गाने लगे गीत का मर्म यह है मैं मुक्ति देने में कातर नहीं होता किंतु शुद्धा भक्ति देने में कातर होता हूँ मूल बात है ईश्वर में रागा भक्ति और विवेक वैराग्य चाहिए चौधरी तो महाराज गुरु के न होने से क्या नहीं होता श्री कृष्ण सच्चिदानंद ही गुरु है साधना करते समय जब इष्ट दर्शन का मौका आता है तब गुरु सामने आकर कहते हैं यह देख अपना इष्ट फिर गुरु इष्ट में लीन हो जाते हैं जो गुरु हैं वे ही इष्ट हैं गुरु मार्ग पर लगा देते हैं अनंत का तो व्रत पर पूजा विष्णु की, की जाती है उसी में ईश्वर का अनंत रूप विराजमान है सर्वधर्म समन्वय राम आदि भक्तों से यदि कहो कि किस मूर्ति का चिंतन करेंगे तो जो मूर्ति अच्छी लगे उसी का ध्यान करना परंतु समझना कि सभी एक हैं किसी से द्वेष न करना चाहिए शिव काली हरि, सब एक ही के भिन्न भिन्न भिन रूप हैं वह धन्य है जिसको उनके एक होने का ज्ञान हो गया है बाहर शैव हृदय में काली मुख में हरि नाम कुछ कुछ काम क्रोधादि के न रहने से शरीर नहीं रहता परंतु तुम लोग घटाने की ही चेष्टा करना श्री कृष्ण केदार को देखकर कह रहे हैं ये अच्छे हैं नित्य भी मानते हैं लीला भी मानते हैं एक ओर ब्रह्म और दूसरी ओर देवलीला से लेकर मनुष्य लीला तक केदार कहते हैं कि श्री राम कृष्ण के रूप में भगवान मनुष्य दे धारण कर अवतीर्ण हुए हैं संन्यासी तथा कामिनी नित्य गोपाल को देखकर कर श्री रामकृष्ण बोले इसकी अच्छी अवस्था है नित्य गोपाल से तू वहाँ ज्यादा न जाना कहीं एक आध बार चले गए भक्त है तो क्या हुआ स्त्री है ना इसीलिए सावधान रहना सन्यासी के नियम बड़े कठिन है उसके लिए स्त्रियों के चित्र देखने के भी मनाही है यह संसारियों के लिए नहीं है स्त्री यदि भक्त भी हो तो भी उससे ज्यादा न मिलना चाहिए जितेंद्रिय होने पर भी सन्यासी को लोक शिक्षा के लिए यह सब करना पड़ता है साधु पुरुष का सोलह आना त्याग देखने पर दूसरे लोग त्याग की शिक्षा लेंगे नहीं तो वे भी डूब जाएंगे सन्यासी जगतगुरु है अब श्री कृष्ण और भक्तगण उठकर घूमने लगे मास्टर प्रहलाद के चित्र के सामने खड़े होकर देख रहे हैं श्री रामकृष्ण ने कहा है कि प्रहलाद की भक्ति अहतुकी तो भक्ति है